देवी भागवत तीसरा स्कंध सुबाहू को देवी का वरदान और आदेश व्यास जी कहते हैं सुदर्शन के योग कहने पर लीलावती लज्जित सी हो गई पुत्र शोक का परित्याग करके आंखों से आंसू बहाती हुई वह सुदर्शन से कहने लगी पुत्र मैं बड़ी अपराधनी हूँ मुझे ऐसी दशा प्राप्त होने में मेरा पिता युधाजीत ही कारण बना उसी ने तुम्हारे नाना को मारकर राज्य छीन लिया था पुत्र मैं उस समय अपने पिता युधाजीत और पुत्र शत्रुजीत दोनों को रोकने में असमर्थ थी जो कुछ घटना घटी उसका कर्ता मेरा पिता ही था अतः उसमें मेरा अपराध भी नहीं है उन्होंने अपने किए कर्म का फल पाया जिससे उन्हें मृत्यु के मुख में जाना पड़ा उनकी मृत्यु में तुम कारण नहीं हो मुझे उस पुत्र की चिंता नहीं है मुझे तो निरंतर चिंता उसके बुरे कर्मों की लगी हुई है पुत्र तुम और मेरी बहन मनोरमा सदा कल्याण के भागी बने रहे बेटा तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी क्रोध अथवा शोक नहीं है महाभाग अब तुम राज्य करो प्रजा की रक्षा परम आवश्यक है सुव्रत भगवती जगदम्बा की कृपा से तुम्हें यह निष्कंटक राज्य मिल गया है विमाता लीलावती की यह बात सुनकर राजकुमार सुदर्शन ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया तदनंतर वे अपने भव्य भवन में गए जहाँ पहले से ही मनोरमा जाकर ठहरी थी वहाँ जाकर संपूर्ण मंत्रियों और ज्योतिषियों को बुलाया उत्तम दिन और शुभ मुहूर्त बताने की प्रार्थना की सर्वप्रथम सुवर्ण का बहुत सुंदर सिंहासन बनवाया और कहा कि देवी को सिंहासन पर पधार कर मैं सदा उनकी पूजा करूँगा ये भगवती धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों फल प्रदान करती हैं इन्हें आसन पर पधारने के पश्चात मैं राज्य करूंगा जिस प्रकार राम प्रभृति राजाओं ने किया है नगर के सभी लोग इन कल्याण में भगवती जगदम्बा की उपासना करें इन आदरणीय आदिशक्ति की आराधना करने से काम अर्थ और सिद्धि सभी सुलभ हो जाते हैं सुदर्शन के जो कहने पर मंत्रीगण राज्य के पालन में तत्पर हो गए उन्होंने शिल्पियों द्वारा अत्यंत भव्य भवन का निर्माण करवाया भगवती की सुंदर प्रतिमा बनवाई तब राजा सुदर्शन ने उत्तम दिन और मुहूर्त शोध कर उस समय वेद के पारगामी ब्राह्मणों को बुलाया और विधि तथा श्रद्धा पूर्वक देवी की स्थापना की राजन उस अवसर पर महान उत्सव मनाया गया अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे ब्राह्मणों ने वेद ध्वनि आरम्भ कर दी तरह तरह के गाने होने लगे व्यास जी कहते हैं राजा सुदर्शन ने वेदवादी ब्राह्मणों द्वारा कल्याण स्वरूप ने भगवती की विधिवत स्थापना करके विधिपूर्वक भांति भांति से उनकी पूजा की उन्होंने भगवती की अर्चा करने के पश्चात अपनी पैतृक संपत्ति एवं राज्य पर अधिकार स्वीकार किया तभी से भगवती जगदंबिका कौशल देश में विराजने लगी शासन आरंभ होने पर राजा सुदर्शन ने छोटे छोटे धार्मिक राजाओं को अपने अधीन कर लिया धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए वे विजय प्राप्त करते थे जिस प्रकार राम राज्य में हुआ तथा जैसे महाराज दिलीप की गद्दी पर बैठने पर रघु ने सारी प्रजा को सुख पहुंचाया और मर्यादा की रक्षा की वैसा ही सुदर्शन ने भी किया उस समय वर्णाश्रम धर्म के चारों चरण विद्यमान थे पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं था जिसका मन पाप में लगता हो कोसल देश के सभी राजाओं ने प्रत्येक गाँव में मंदिर बनवाए और देवी को स्थापित करके पूजा प्रारंभ कर दी उधर महाराज सुबाह ने काशी में भगवती दुर्गा की श्रेष्ठ प्रतिमा बनवाकर उसे मंदिर में भक्तिपूर्वक पधराया सब लोग प्रेम और भक्ति में निमग्न होकर विधि के साथ भगवती दुर्गा की पूजा करने लगे ठीक वैसे ही जैसे भगवान शंकर को पूजते थे राजेंद्र वे ही भगवती दुर्गा धरातल पर देश देश में विख्यात हो गई उन पर लोगों की श्रद्धा बढ़ने लगी उस समय भारतवर्ष में सब जगह सभी वर्णों के लोग धवानी देवी की उपासना करने लगे राजन शक्ति की उपासना में सबकी श्रद्धा हो गई उन्हें सभी मानने लगे वेद वर्णित स्त्रोत्रों के द्वारा जप और ध्यान करने में लोग निरत हो गए भक्तिभाव रखने वाले पुरुषों ने सभी नवरात्रियों में विधि के साथ देवी की अर्चना हवन और यज्ञ करना आरम्भ कर दिया